श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्क प्रथम वसुदे उच श्लाघनी स कथम भगनी मद्वाह वसुदेव महन्यात जी ने कहा राजकुमार आप भोज वंश के होन होनहार वंशधर तथा अपने कुल की किति बढ़ाने वाले हैं बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं इधर यह एक तो स्त्री दूसरे से आ, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं मृत्यु जन्मताम वीर देहे न सह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 और कामना कृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है यथो यथावत मनोविकारात्मक महा प्रचसो गुणे सुमाजा रचिते सुदेसो प्रपद्य मारहते जायते जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिस किसी भी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूं उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है ज्योतिर्यथबोधक पार्थिवेश्वर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 वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता मोचये सुतामे यदि रण इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दिन देवकी को बचा लू यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा उपस्थितो विपर्जोरात संभव है यह उल्टा ही हो मेरा लड़का ही इसे मार डाले क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है वियोग जंतुरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग भी योग हेतु जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले दूर को दूर की जल जाए और पास की बच रहे इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बचा रहेगा और किस हेतु तो से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है एवं विमृशितम पापम जावधात्मा निदर्शनम पूजया माश भय सौरे बहुमान पुरस् अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की प्रसन्न बदनाम भोजो नुसंसम निरपत्र मनसा दूयमादे नवीत परीक्षित कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था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 किम कार्यम कधर पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रीय हैं जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है वे सब कुछ त्याग सकते हैं दृष्ट तथ्य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 याोषि विष्ण सर्वे वै दाया उभर भारत ज्ञात बंधसुद ये चंस मनुभ्रता कंसा भगवान्साभ्येत नारद भो भारा नाम भूमि च चोम परीक्षित इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि विष्णुवंशी यादव देव की आदि यदवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी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 ये अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हित इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं आत्मानं इह संजातम् जानन आत्मानाग विष्णुनाहतम महासुरुत कंस जानता था कि मैं पहले काल ने में असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध थान लिया उग्रसेनम चितरम स्वयं स्वयं भुजे सूरसे महाबल कंस बड़ा बलवान था उसने यदु भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूर शूर्षे शूर से शूर देश का राज्य वह स्वयं करने लगा इते श्रीमद्द्भागवते महापुराड़े पार मुंसा सहिताया देश पूर्वाधे श्रीकृष्ण अवतारोपक्रमे प्रथम